बोलती कहानियां कार्यक्रम में आज आपके सामने प्रस्तुत है मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई लेखक हैं सच्चिदानंद वीरानंद वात्सयायन अज्ञे और पाठक अनुराग शर्मा जहां डर आता है वहां तुरंत घृणा और द्वेश और कमीना पना घुसते हैं और उनके पीछे पीछे न जाने मानवता की कौन कौन सी दबी हुई व्याधियां बाबा का पूरा थप्पड़ सरदारपुरे पर पड़ा छूत को कोई ना कोई वाहक लाता है सरदारपुरे में इस छूत को लाया सर्वथा निर्दोष दिखने वाला एक वाहक अखबार यूं अखबार में मार दंगे फसाद और भगदड़ की खबरें कई दिनों से आ रही थी और कुछ शरणार्थी सरदारपुरे में आ भी चुके थे दूसरे स्थानों से इधर उधर जाने वाले काफिले कुछ कर चुके थे पर सरदारपुरा उस दिन तक बचा रहा था उस दिन भी अखबार में विशेष कुछ नहीं था जहाजों और मेवों के उपद्रवों की खबरें भी उस दिन कुछ विशेष न थीं, पहले से चल रहे हत्या व्यापारों का ही ताजा ब्यौरा थी केवल एक लाइन नहीं थी अफवाह है कि जाटों के कुछ गिरोह इधर उधर छापे मारने की तैयारियां कर रहे हैं तनिक से आधार को लेकर न जाने कहां से खबर उड़ी कि जाटों का एक बड़ा गिरोह हथियारों से लैस बंदूकों के गाजे पाजे के साथ खुले हाथों मौत के नए खेल की पर्चिया लुटाता हुआ सरदार चढ़ा आ रहा है सवेरे की गाड़ी तब निकल चुकी थी दूसरी गाड़ी रात को जाती थी उसमें यूं ही इतनी भीड़ रहती थी और आजकल तो कहने क्या तीसरे पेहर तक स्टेशन खचा खच भर गया लोगों के चेहरों की भावों की अनदेखी की जा सकती तो लगता जैसे किसी उर्स पर जाने वाले मुरीद इकट्ठे हैं गाड़ी आई और लोग उस पर टूट पड़े दरवाजों से खिड़कियों से जो जैसे घुस सका भीतर घुसा जो न घुस सके वे केवानों पर ही लटक गए छतों पर चढ़ गए या डब्बों के बीच में धक्का संभालने वाली कमानियों पर काठी कसकर जम गए जाना ही तो है जैसे भी हुआ और फिर कौन टिकट खरीदा है जो आराम से जाने का आग्रह हो ड़ी चली गई कैसे चली और कैसे गई और उसके चले जाने पर मेले की झूठन जैसे जहां तहा पड़े रह गए कुछ एक छोटे छोटे दल जो किसी ना किसी कारण उस ठेलम ठेल में भाग ना ले सके थे कुछ बूढ़े कुछ रोगी कुछ स्त्रियां और तीन अधेड़ उम्र की स्त्रियों की वह टोली जिस पर हम अपना ध्यान केंद्रित कर लेते हैं सकीना ने कहा या अल्लाह क्या जाने क्या होगा अमीना बोली सुना है एक ट्रेन आने वाली है स्पेशल दिल्ली से सीधी पाकिस्तान जाएगी उसमें सरकारी मुलाजिम जा रहे हैं उसी में क्यों ना बैठें कब जाएगी अभी घंटे डेढ़ घंटे बाद जाएगी शायद जमीला ने कहा उसमें हमें बैठने देंगे अफसर होंगे सब आखिर मुसलमान ही तो होंगे बैठने क्यों ना देंगे हाँ भाई आखिर तो अपने भाई हैं धीरे धीरे एक तंदरा छा गई स्टेशन पर अमीना जमीला और सकीना चुपचाप बैठी हुई अपनी अपनी बातें सोच रही थीं। उनमें एक बुनियादी समानता भी थी और सतह पर गहरे और हल्के रंगों की अलग थलग छटा भी तीनों के स्वामी बाहर थे दो के फौज में थे और वहीं फ्रंटियर में नौकरी पर थे उन्होंने कुछ समय बाद आकर पत्नियों को लिवा ले जाने की बात लिखी थी सकीना का पति कराची के बंदरगाह में काम करता था और पत्र वैसे ही कम लिखता था फिर इधर की गड़बड़ी में तो लिखता भी तो मिलने का क्या भरोसा सकीना कुछ दिन के लिए मायके आई तो उसे इतनी देर हो गई उसकी लड़की कराची में ननद के पास ही थी अमीना के दो बच्चे होकर मर गए थे जमीला का खाविंद शादी के बाद से ही विदेशों में पलटन के साथ साथ घूम रहा था उसे घर पर आए ही चार बरस हो गए थे अब तीनों के जीवन उनके पतियों पर केंद्रित थे संतान पर नहीं और इस गड़बड़ के जमाने में तो और भी अधिक न जाने कब क्या हो और अभी तो उन्हें दुनिया देखनी बाकी थी अभी उन्होंने देखा ही क्या है सरदारपुरे में देखने को है भी क्या यहां की खूबी यही थी कि हमेशा अमन चैन रहता था सो अब वो भी नहीं रहा न जाने कब क्या हो अब तो खुदा यहां से सही सलामत निकाल ले सही स्टेशन पर कुछ चहल पहल हुई और थोड़ी देर बाद गड़गड़ाती हुई ट्रेन आकर रुक गई अमीना सकीना और जमीला के पास सामान विशेष नहीं था एक एक-एक छोटा ट्रंक एक एक पोटली जो कुछ कहना छोटे अट ही सकता था और कपड़े लत्रे का क्या है? फिर हो जाएंगे? और राशन के जमाने में ऐसा बचा ही क्या है जिसकी माया हो जमीला ने कहा वो उधर जनाना है और तीनों उसी ओर लपकी जनाना तो था पर सेकेंड क्लास का चारों बर्थों पर बिस्तर बिछे थे नीचे की सीट पर चार स्त्रियां थी दो की गोद में बच्चे थे एक ने डपट कर कहा हटो यहां जगह नहीं है अमीना आगे थी झड़की से कुछ सहम गई फिर कुछ साहस बटोर कर चढ़ने लगी और बोली बहन हम नीचे ही बैठ जाएंगे मुसीबत में हैं, मुसीबत का हमने ठेका लिया है क्या जाओ आगे देखो जमीला ने कहा इतनी तेज क्यों होती हो बहन आखिर हमें भी तो जाना है जाना है तो जाओ थर्ड में जगह देखो ही हमें सिखाने वाली और कहने वाली ने बच्चे को सीट पर धम्म से बिठाकर उठकर भीतर की सिटकनी चढ़ा दी जमीला को बुरा लगा बोली इतना गुमान ठीक नहीं है बहन हम भी तो मुसलमान हैं इस पर गाड़ी के भीतर की चारों सवारियों ने गरम होकर एक साथ बोलना शुरू कर दिया उससे अभिप्राय कुछ अधिक स्पष्ट तो नहीं हुआ पर इतना जमीला की समझ में आ गया कि वो बड़बड़कर बातें ना करे नहीं तो गार्ड को बुला लिया जाएगा तो सकीना ने कहा तो बुला लो ना गार्ड को आखिर हमें भी कहीं तो बिठाएंगे जरूर बिठाएंगे कह दिया ये स्पेशल है स्पेशल आरो गैरों के लिए नहीं है पर कमबख्त क्या खोपड़ी है कि भैया वो अमजद भैया देखो जरा इन लोगों ने परेशान कर रखा है अमजद भैया चौड़ी के रात के कपड़ों में लपकते हुए आए चेहरे पर बरसों की अफसरी की चिकनी पपड़ी आते ही दरवाजे से अमीना को ठेलते हुए बोले क्या है देखो ना इनने तंग कर रखा है कह दिया जगह नहीं है जगह नहीं है पर यहीं घुसने पर तुली हुई है कहा कि स्पेशल है सेकंड है पर सुने तब ना और ये अगली तो क्यों जी तुम लोग जाती क्यों नहीं यहां जगह नहीं मिल सकती कुछ अपनी हैसियत भी तो देखनी चाहिए जमीला ने कहा क्यों हमारी हैसियत को क्या हुआ हमारे घर के ईमान की कमाई खाते हैं हम मुसलमान हैं मुसलमान पाकिस्तान जाना चाहते हैं और टिकट और मामूली ट्रेन में क्यों नहीं जाती अमीना ने कहा मुसीबत के वक्त मदद ना करें तो कम से कम औरतों तो ना सताए हमें स्पेशल ट्रेन से क्या मतलब हम तो बस यहां से जाना चाहते हैं जैसे भी हो इस्लाम में सब बराबर हैं इतना गरूर या अल्लाह अच्छा रहने दे बराबरी करने चली है मेरी जूतियों की बराबरी की है तैने किवाड़ की एक तरफ का हैंडल पकड़कर जमीला यूं चढ़ी कि भीतर से हाथ डालकर सिटकनी खोल ले दूसरी तरफ का हैंडल पकड़कर अमजिया चढ़े कि उसे ठेल दे जिधर जमीला थी उधर ही सकीना ने भी हैंडल पकड़ा था भीतर से आवाज आई खबरदार हाथ बढ़ाया तो बेशरमो हया शर्म छू भी नहीं गई है इन निगोडियों को सकीना ने तड़प कहा कुछ तो खुदा का खौफ करो हम गरीब ही सही पर हमने कोई गुनाह नहीं किया बड़ी पाक दामन बनती हो अरे हिंदुओं के बीच में रही हो और अब उनके बीच से भागकर जा रही हो आखिर कैसे उन्होंने क्या छोड़ दिया होगा 100 सौ हिंदुओं से ऐसी तैसी करा के पल्ला झाड़ के चली आई पाक दामनी का दम भरने जमीला ने हैंडल ऐसे छोड़ दिया मानो गरम लोहा हो सकीना से बोली छोड़ो बहन हटो पीछे यहां से सकीना ने उतरकर माथा पकड़कर कहा या अल्लाह गाड़ी चल दी अमज मिया लपक कर अपने डब्बे में चढ़ गए जमीला थोड़ी देर सन्नसी खड़ी रही फिर उसने कुछ बोलना चाहा, आवाज ना निकली तब उसने होठ गोल करके ट्रेन की ओर कहा थु और क्षण भर बाद फिर थु अमीना ने बड़ी लंबी सांस लेकर कहा गई पाकिस्तान स्पेशल या परवरदेकार